देवी yeah,

इंद्र निशाचनों से युद्ध करते समय पर बैठ करके युद्ध करते हैं और वो अर्थ हम चलाते हैं हमारे चलाने का तो हमारे ऊपर उसी प्रकार से आप रथ पर और राम से युद्ध करिए इस को हम आके और आप राम करेंगे

भगवान तो ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया इंद्र का भेजा बात को स्वीकार कर लिया की बात को स्वीकार कर लिया और बस भगवान सब देर बैठ गए अब इतनी दुर्घटना जो है वो हो सामने सामने होती इतना है इतना वर्णन जितता है लेकिन अब यह प्रश्न आता है की इतने

चलो हम सबका रथप करके भागीदार गया, गया उसमें भागीदार बन जाए सहायक बन जाए उसमें इसलिए लेकिन देवताओं की तरह से विचार करें तो रीति है लेकिन आध्यात्मिक से विचार करें तो ऐसा है कि जैसे मान भगवान राम ने वो देवताओं के लिए अवतार ही लिया मित्रों के लिए अवतार लियाओं के अवतार लिया, लिया। तो लोक कल्याण के लिया

भगवान काम कर रहे हैं तो अगर हम ये देखें कि लोक संग्रह के लिए काम कैसे किया जाता है कैसी भावना रखी जाती है तो थोड़ा भगवान के मन से मन मिला करके देखें उसमें ये है कि हम स्वयं कष्ट उठा करके तपस्या करके लोक कल्याण के कार्य में

लोग कोई नहीं यही आएगा चक्कर में में के काम लेकिन कोई उठा करके प्रश्न करता हुआ थोड़ा थोड़ा करके कार्य करता है बढ़ता है आगे बढ़ता है

जैसे भगवान को मान लो कि चौदह वर्ष भगवान ने तपस्या की किसी बात की लोक कल्याण के कार्य करने के लिए उद्देश्य होने के लिए कितनी तपस्या के बाद में चौदह वर्ष के बाद और जब युद्ध ने देखा कि निशाचरों साक्षरों इतने हाँ को मार दिया खजुण को मार दिया सब कोई देवगाव ने नहीं भेजा कहीं और कहीं जो कि आदित्य को मार दिया तब कहीं देवगावन ने, ने किसी को कहीं नहीं कुछ दिया और जब अंत में आकर के रावण के पास से पहुंच रहे माना रावण के मारने के माने तो यह है विश्वविजय हो गई

मर गया तो कौन पर पर पर अंतिम जब पहुंच गए किनारे सहायता करने के लिए आ जाते इसलिए लोक कल्याण के कार्य करने में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए लगना चाहिए जुटना चाहिए और करता, करता कालांतर मित्र देखेंगे की देवता को सहायता करने में।

लोग ये कहते हैं इस प्रकार लोग से कि भगवान परीक्षा लेते हैं कि कितना कार्य करता है लोग कल्याण के लिए लगे भले ही लोग सहायता करें न करें भला चाहे बुराते हैं लेकिन कोई लगा रहेगा तो अंतता जो है वो सारा संसार समझेगा और देवता भी समझेंगे और भगवान की कृपा को तो प्रारंभ करिए उत्साहित करते रहते

करते भी है सहायता नहीं भी करते हैं और जैसे हमारे हाथ में बैठा हुआ देवता है तो देखने में वो सहायता करता है काम में बैठा हुआ देवता सुनने में सहायता करता है

बैठे हुए देवता सुख दुख के भी भागीदार हैं। हैं जब देवता देखते हैं कि हमारी वास्तव यहाँ पुण्य है तो पुण्य के प्रभाव से इंद्रियों और मन मनि बैठे हुए देवता हमको और जब देखते हैं कि पुण्य नहीं पाप है तो वही देवता जब सुखानुभूत नहीं कराते तो सुखानुभूति होती रहती है तो हमारे मन में दुख होता है सुख क्यों होता है इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों है

कारण भी देवता है लेकिन देवता जो है वो अपने स्वतंत्रता नहीं करते देवता जो करते हैं वार्थनाओं को देखकर के प्रार्थ को देखकर के जैसे प्रार्थना जैसी वार्थनाएं हैं जैसे हैं, है, वैसे ही सुख दुख का इसलिए देवताओं का जो रोल है कहां है कैसे है क्या कार्य करते हैं ये अपने जो शास्त्रों वर्णन है वो ठीक ठीक ज्ञान होगा तो बड़ा सुंदर लगेगा

सिस्टमेटिक समझ में आएगा और अगर वो सब पास समझ में नहीं आई तो तमाम कल्पना और बेकार का ऐसे करके बात पे ठीक है नहीं समझ में नहीं आएगा इसलिए देवताओं के सही सही रूप को समझना चाहिए अब यहाँ पर चार गुणों की बात मुख्य रूप आया तो आई दिव्य तो अच्छा है बहुत तेज पुंजरथ दिव्य अनूपा अब दिव्य के माने

नहीं, और वो जो ने धर्म था, वो भी नहीं वो तो भगवान के पास पहले ही है रथ दिव्य रथ ये है। तो है क्या है अब ये इसके पद्य का जो देखो कि धर्म में रथ से अलग लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों से आंतरिक अपनी इंद्रियों की मन बुद्धि की शक्तियों से संपन्न

जो हमारे विकार अंतिम विकार है जिसे

विद्या है है, इनको दूर करने के लिए जब आंतरिक शक्ति उसी में लोक कल्याण की सेवा कार्य भी आध्यात्मिक साधना का एक अभिन्न अंग है वो भी करता रहता है तो ऐसे होते होते जब आंतरिक शक्तियां जागृत होती है तब वो रथना

के माने हो गया जबकि उसके ये सब्त तो गुण मन ये सब सब सब तो तो से संपन्न हो गए तब चंद्र चारी अभी चार घोड़े अब चार घोड़े के माने और इस व्यक्तित्व में यहाँ चार घोड़ों बच्चा दिखाई देता है मन बुद्धि चित्तान यही चार घोड़े

तो मारता ही रहेगा हमारी अपनी शक्ति के कारण से वो शक्ति जो है उसकी माइब्रेट जैसे हो रही है तो उसके पैर जो वो के के तो करके ये है चंचल के, के माने ये, ये जो हमारे अंदर जबकि अंतरकार की शक्ति की आग्रत होती है तो वो शक्ति जो है एक तो यह है कि शक्तिहीन मन के मान क्या है कि वह इधर उधर फटकता है नियंत्रण के बाहर

वो तो मन दुर्बल मन भी है शक्तिहीन मन है पहुख की मन है ऐसे मन से लौकिक कार्य भी करो तो वो भी सफलता सफलतापूर्वक नहीं कर सकते आध्यात्मिक कार्य करो तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती मन ही नहीं लगता आगे बढ़ते ही नहीं कुछ समझाई ही नहीं आता है। लेकिन अगर सप्तुण की वृद्धि हो तो मन शुद्ध हो निर्मल हो तो यह सशक्त मन ज्यादा हुआ

इसके द्वारा लौकिक कार्य करेगा तो वो भी कार्य सुंदर व्यवस्थित बनेगा और उसमें भी गहरी सूझ होगी लौकिक कार्यों के करने में भी उसकी दृष्टि भविष्य में भी प्रवेश कर जाएगी तो उसे दिखाई देगा देगा कि अंत में इसका परिणाम क्या होने वाला है ये भी समझना है उसको जो कार्य वो करेगा उसे ये भी पता चलेगा जो कार्य हम कर रहे हैं इसका प्रभाव अन्य लोगों के मन के ऊपर क्या पड़ रहा है

कहा तक के लोगों को पड़ रहा है वो भी इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति समझ लेगा जान लेगा ऐसा सेंसिटिव मन बन और आध्यात्मिक कार्य में जो वही मन कार्य करेंगे तो उनको वो ये जो समस्याएं हैं जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं काम क्रोध आत्मिका स्वार्थ अहंकार आदि इनके सबके दोस्त दिखाई देंगे सब लोग उनकी महिमा समझ में आएगी

इसको समझने के लिए शक्तिशाली मन बुद्धि चाहिए लेकिन फिर ध्यान रखें शक्तिशाली मन के एकात्र और शुक् मन है वो शक्तशाली है शक्तशाली मन के माने चंचल मन के माने ये नहीं कि वे है और बहुत व्यतीत रहता है बहुत परेशान रहता है तो वो मन बहुत अच्छा है ऐसे नहीं है इसलिए मन के त्रिगुण और मन के गुण

मन के दोष मन की ये में जो भेद है उसको भी पहचानना पड़ता है और साधना के द्वारा अपने मानसिक विकारों को दूर करके मन को शुद्ध और संयुक्त बनाना पड़ता है उसको बताने के लिए, के लिए कहते हैं ये मन शक्तिशाली हो ध्यान करने में कभी लोग ये समझते हैं कि एकाग्र मन हो कुछ विचार न करे मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की कौन से अपनी है जगत है कि एकाग्रता इसलिए कहते

अध्यात्म तो शास्त्र में जैसे से मन शुद्ध होता है वैसे वैसे अधिक शक्तिशाली होता है और अधिक शक्तशाली होने के माने कि वो और भी गोभता की गंभीरता की परतों में ज्यादा गिरता से प्रवेश कर सकता है शक्तशाली मन के माने निष्क्रिय मन नहीं ये बातें धीरे धीरे करके बात क्यों को समझ में आती है नहीं तो लोग साधना में भी

समझ करके वो गलत धारणा बनाए रहते हैं गलत अभ्यास करते रहते हैं इसलिए कहते हैं चंचल मनोहरचारी घोड़े बड़े सुंदर है मन शुद्ध घोड़े शुद्ध मन सशक्त मन और अजर मन माने जन्मे की कोई जैसे प्रभावस्था नहीं आई है शिथिलता नहीं आई है जो मरने वाला नहीं है इस प्रकार के अमर्थ प्राप्त इस प्रकार के शुद्धि वाले घोड़े जिस घोड़े हैं

इंद्र के पास बोला रहता तो इंद्र तो इंद्र ये हो सकता है एक इंद्र आग्रह से राज जाए और थोड़ी देर में इंद्र राजक्षसों से लड़े और कहीं हार जाए हार जाए तो क्या होगा इंद्र भाग्य में तो

ज्यादा शक्ति प्राभावनाएं कॉफ्टीर अनफोर्समेंट की शक्तियों की कार्य करने की सुखता के तहत चलना चाहिए जीवन का विकास की क्षमता में सुखता की तरह बौद्धिक विकास की क्षमता में सुखता की तरह आध्यात्मिक विकास की क्षमता में सुखता के तहत अगर सुक्षता की तरफ नहीं बनता नहीं कानी बनाई है